विचार तो और धातु को लगेगा इको बाबा हो जाएगा ई तो को गया। जाएगा ए गया क्यारू बनेगा बोले सब अगर नल दी के सूत्र से हलादिशे सी में कितने बार हल है दो है आधी हल कौन है कौ रहेगा और कौन चला जाएगा तो अभ्यास में रहेगा की कुहो चुह क्या अभ्यास होगा ची ठी नल नल नीति है थी अचुर्णित लग गया क्या करेगा किसको किस को वृद्धि होने पर आई उसके बाद क्या सूत्र लगेगा आई आए। को क्या आदेश होगा शिक्षा जाएगा क्या बनेगा शिक्षा युष होने पर अचूर्णित लगेगा या सर्वाध्यार्थ है तरह से होगा चिक्षी या तुर पर रेखा ये कहाँ से आएगा यंग होगा क्या सूत्र उसके बाद नहीं करेगा ए रनिकाज संयोग पूर्व से अनिकाज नहीं चिक्षी अनिकाज है दीपुरिकाज तो है या नहीं हाँ संयोग है कस संयोग है इसलिए ए रोने का सूत्र से यन नहीं होगा यंग हो जाएगा चिक्खी यतु हो उसमें चिक्खीयु हो थल थल धातु के सार्वधातु के सूत्र से बुला है क्या ईट प्राप्त है किस सूत्र से धातु को शेट बोला दे उसका निषेध करने के लिए कुछ उतरा एकाच उपदेश अनुदाता अजंत है ना ये अनुदाता में जो श्लोक आया ये अजंत धातु का है श्लोक अजंत धातु जितने सेठ है उनका नाम है या अनिटी के नाम है उसमें धातु आया नहीं देखो नहीं है श्लोक बोलो देख करके बोलने के नहीं कहा याद कर बोलना चाहिए क्योंकि पुस्तक देखकर बोलते जैसे याद है बिना देखे जिनके याद है बोलो छेद हाथ तो उसमें आया तो सेट है किट निषेध हो जाएगा किस सूत्र से और ये किस सूत्र आ गया, गया। एकाचित निषेध प्राप्ति एकाच उपदेश अनुदाता था। एकाच है खी धा तु तो? अनुदात कौन है अनुदात है खी में ये अनुदात है इनको अजंत में जिनका नाम दिया इनको छोड़ करके बाकी सब भिन्निकाचंत सब ये अनेकाच अजंत निहता एकाच अनुदाता ये नहीं है जिनका नाम है उनसे ना था तो एकाच अनुदाता तो ये छी में ये अनुदाता है तो ये सत्र क्री श्री भ्री व्री तु दृ श्रु श्रो लिटी इसमें धातु कितने गिनती करो आठ में कितने अजंत है कितने हलंत है सब अजंत है ये अजंत में इनमें से कोई किसका नाम आया अजंत में क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु अरु श्रु इनमें से कोई धातु एक श्लोक में ये सब धातु से एकाच उपदेश्य अनुदाता सूत्र से कीट निषेद प्राप्त है प्राप्त है प्राप्त है या नहीं यदि ये सूत्र हट जाए क्रीसरी भी आदि सूत्र नहीं रहे तो थल को हो जाएगा नहीं होगा आर्धात्व को सीट बला दि सीट प्राप्त होगा प्राप्त होगा और निषेध कौन करेगा ईट प्राप्त ही नहीं है थल को ईट का निषेध हो गया निषेध होने के बाद ये सूत्र कहता है ईट नहीं होगा सीधे सत्य आरंभ नियमार्थ हेट निषेध सिद्धेन् पर फिर सुबह नियम करेगा नियम कैसा है जैसे हम कुछ आते हैं एक स्थान में कल कल को कोई नहीं आना बता दिया फिर उसके बाद कहा कल को तुम तुम दो चार का नाम लिया ये चार काल नहीं आएंगे ये चार का नाम लिया तुम लोग कल चार नहीं आना इसका अर्थ अन्य लोग आएंगे पहले तो सबको मना कर दिया था देर कराते तो गल, कल कल से नहीं आना फिर क्या पांच का नाम लिया ये पांच काल नहीं आएगी फिर बाकी लोग खुश हो गए हमारा नाम नहीं तो हम आएंगे ये आठ से लीट को ईट नहीं होगा अर्थात जितने अनिट था तो अभी उनको क्या मिल गया एट हो जाएगा करादिव लीट इट न से आद अन्य इन निषेध ये आठ से नहीं होगा ये तो अनिट धातु है आठ है इनसे नहीं होगा बाकी अनिट धातुओं होने पर भी हो जाएगा किंतु किसको लिट नियम कहाँ लिट काल को रोज के लिए नहीं <laughs> काल को अब पांच नहीं आएंगे बाकी काल आ जाएंगे तो परसों के लिए सबके लिए तो लीट के लिए इट निषेध हो जाएगा लीट में इतने निषेध आठ से आठ धातु तो धातु तो और सेठ धातु तो सेठ धातु तो इट होगा ही अनिट धातु से भी इट हो जाएगा आठ धातु से लिट में इट नहीं होगा अभी आठ धातु में ये आया शी धातु नहीं आया तो इसको लिट में इट हो जाएगा हो जाएगा आठ में होता तो नहीं होता ये आठ में होता तो लिट में नहीं होता अभी आठ से भिन्न है शी धातु से लिट में ईंट हो जाएगा हो जाएगा थल होगा और किस को होगा वस्मस को वह महादेश होता है उसको हो जाएगा अब प्राप्त होने पर फिर एक सूत्र है अचसता उपदेशे जंतो यो धातुष ताशो नित्या ततस्थल अचह अच्छा, तास्वत थाली कितने पद हो गया सूत्र में पांच आगे अनिटु नित्यम अचह अच्छा, तास्वत थाली अनिटु नित्यम अचह अच्छा, उपदेश जो अजंत धातु उससे पर अनिट अनिट से पर थाली नित्यम तास्वत तासी इव तासी में जो नित्य अनिट हो तो उसको थल को ईट नहीं होगा अजंत धातु से पर तास में यदि नित्य अनिति हो तास कहाँ मिलता है लुट लकार।, लकार में कोई धातु अनिति है किस्त कहीं अनिट है कहीं इति हो जाती है ऋ से क्री धातु तो इसमें आया अनिति में किंतु लीट लकार में करी बनता है इति हो जाता है अन धातु अनिटी है किंतु से लिट्ट में इट हो जाता है अनिश्चित बन जाता है तो इसलिए किसको अनिट धातु सेठ धातु कहेंगे क्रिय धातु को सेठ कहेंगे अनिट कहेंगे अनिट कहेंगे लिट लकार में इट नहीं होगा तो फिर अनिट कैसे हुआ इट तो होता है इससे खाली सेठ अनिट कहेंगे तो नहीं होगा जिसको जो इट होता है तो क्यों जिसका एक पुत्र है उसका पुत्र कहा जाएगा जहाँ यदि लेट लकारी में इट होता है उसको अनिटी कैसे कहेंगी ईट तो होता है इसलिए कहा ताश में इट नहीं हो तो अरे कोई झगड़ा नहीं जिस धातु से पर ताश में इट नहीं होता है उनके लिए हम कहते हैं अन्यत्र कहीं ईट हो अथा नहीं हो उसका नाम नहीं लेना किसको अन्यत्र ईट होता है किसको नहीं होता है कुछ हो कुछ भी हो जाए ताश पर यदि नित्य निट है तो थर को ईंट नहीं होगा किसको अजंत धातु होना चाहिए पहले उपदेश अजंत धातु ताशु नित्य अनिटी ताश ही रहते नित्य अनिटी हो तो उससे थल को ईटी नहीं होगा अर्था अर्थात क्या हुआ तास में नित्य अनिटी हो तो नहीं होगा तास में यदि ईट होता है तो थल को ईटी हो जाएगा अजंत धातु तो सबके लिए आ गया ये आठिका तो हो गया लिटी में नहीं होगा बाकी अन्य के लिए अन्य के लिए क्या अन्य अनिट को भी थल में ईट हो जाना था किंतु उसमें यदि अजंत धातु तास में नित्य अनिट ताश में नहीं होता है तो भी तो थल को ईट ये क्रियादि नियम सूत्र है नियम सूत्र से आठ को छोड़कर के लीट में ईट प्राप्त हो गया प्राप्त हो गया लीट में से थल व म तीन स्थान और आत्मनिपद्य में ठा धम वही मई वहाँ भी प्राप्त है ये केवल थल के लिए कहता है सूत्र जो अजंत हो ताश में अनिट हो और ताश में नित्य हो उसे थल को ईट नहीं होगा और बाकी वह के लिए ताश दम के लिए कुछ नहीं कहता है अन्यत के लिए तो क्राहधि नियम से अनिट धातु से भी ईट हो जाएगा ये क्राहि नियम हो गया आठ धातु को छोड़कर बाकी जितने धातु हैं ये लगाने में ईट हो जाएगा किंतु थल के लिए सूत्र थल को छोड़ के बाकी ये सूत्र का कहीं काम नहीं लेट में जितने स्थान में क्राधिनियम सीट प्राप्त हो गया था थल के लिए कहता है यदि अजंत धातु हो और ताश में नित्य अनिट हो तो थल को ईटी नहीं होगा बाकी बह मत हाथम के लिए हो जाएगा उपदेशे त्वतह। उपदेशे अकारवतु निट पर थल ईण न सदेश अकारवत अत्वत अतत्थ अत जिसका है उसको कहेंगे अत्वत् पंचमते अतत अत्वाला रसोकार अति अत जिसमें उपदेश में जिसका अकार हो उपदेश में अकार हो तो उपदेश अकारवत हो ये तो अजंत के लिए पहले कह दिया हलंत में जैसी यदि उपदेश में अकार हो रस्व अकार हो और ताश से ताश में नित्य अनिट हो तो उससे पूरा थल नहीं होगा एक सूत्र अजंत के लिए एक सूत्र हलंत में अकार वाले के लिए ये भी कहता थल बिट नहीं होगा यदि ताश में नित्य अनिट है तो थल बिट नहीं होगा अनिट सेठ धातु में तो इट है जिनको कराधिनियम से इट प्राप्त हो गया था अनिट होने पर भी कराधिनियम से इट प्राप्त हो गया था जिनको प्राप्त हो गया था उनमें से अजंत के लिए कहा गया यदि ताश में इट नहीं होता है तो थल को भी नहीं होगा और हलंत में अकार है धातु में ताश में अनिट इट नहीं होता है तो थल को ईट नहीं होगा ये थल के लिए दो सूत्र है अजंत के लिए एक सूत्र हलंत में अकार होते एक सूत्र तो थल में नहीं होगा अरे वस्म था धूम के लिए ये सूत्र कुछ नहीं कहते रितो ऋतो भारद्वाज से ऋत सूत्र ये कहते भारद्वाज मत के अनुसार तासो नित्यानिट ऋदंता देंव थलो नेट भारद्वाज से मते भरद्वाजी का आप भारद्वाज हो जाएगा भरद्वाजी के संबंधी तासो हो तास नित्य हो ताश में यदि नित्य अनिट है रिदंत से थलग नहीं होगा रिदंत हो तो थल को नहीं होगा भारद्वाज मत में रिदंत नहीं हो तो हो जाएगा पहले सूत्र था अजंत धातु में यदि ताश में अनिट है तो थल गुटी नहीं होगा और भारद्वाज मत के अनुसार रिदंत से तो नहीं होगा अन्य से तो अजंत धातु जितने हैं जिनका ताश में नित्य अनिति था उनका थल ईट निषेध हो गया था और भारद्वाज क्या कहते हैं रिकार अंत से नहीं होगा अन्य को satisfy. तो जिनको निषेध किया था उनको प्राप्त हो गया फिर सबको नहीं रिदंत को छोड़ करेंगे, रिदांत से तो भारद्वाज का तो नहीं होगा अजंत में रिदंत हो तो थल को इटी नहीं होगा रिदंत छोड़कर के अन्य कोई हो हो जाएगा जिनका निषेध हुआ था अचस ताश व थल सूत्र के द्वारा उनमें से रिदंत धातु के लिए ही थल में नहीं होगा अन्यत्र अन्य धातु से इटी हो जाएगा और कारवाणी के लिए थल को इट होगा नहीं होगा ताश में अन्य हो तो थल नहीं होगा नहीं होगा और भारद्वाज क्या कहते रिदंत हो तो हो जाए नहीं होगा रिदंत नहीं तो नहीं। तो अकारवान हलंत हो तो इट होगा ना नहीं? नहीं हो जाएगा केवल रिदंत से थल को इट नहीं होगा और अजंत अकारवान कोई हो तो आसमान इट होने पर भी तल मीट हो जाएगा किंतु ऋतो भारद्वाज से कहकर पानी महर्षि भारद्वाज का नाम लेने से विकल्प हो गया दो पक्ष है में विकल्प से ईट होगा विकल्पित ईट किसी होगा रिदंत हो तो थल को नहीं, नहीं होगा ऋदंत नहीं होने पर उपदेश अकार वाला हो अजंतो हो ताश मनिट हो, तो थल में विकल्प होगा और बाकी अन्य ईट लीट लकार में करादि को छोड़कर के बाकी सब सब धातु से अर्ध धातु को, को इट हो जाएगा देखो संग्रह करके इस श्लोक में दे दिया जितना आया अयत्र संग्रह अजंतो अजंतकारवाणा निटिथलिवेडयदृन निट क्राद्यन्िटिशेड भवेत् अजंतो अकारवान बा यह यह यो धातु अजंत अकारबान जो धातु अजंत हो अथवा अकारवाला हो अठ ताश ही अनिट ताश में यदि अनिट है अजंत अकारवान में ताश यदि अनिट है तो थली वेडयम बा इट इम थली विकल्प सिट होगा अजंत हो अकारवाला हो तो ताश में अनिट हो तो पहले निषि हो गया ता फिर ही ऋतु भारद्वार से प्राप्त हो गया तो थली वाइट विकल्पित हो गया थल पर रहते विकल्प होगा किसको विकल्प होगा अजांत हो अकार हो अतास ताश हो तो थल में विकल्पिट और ऋदंत हो तो ईदिंग नित्य अनिट ईद्रिंग मतलब ताश में हो तो ऋदंत है सब जितने थली क्या होगा नित्य अनिट अद्यन क्रादि क्राध्य को छोड़कर बाकी जितने धातु हे लिट्टी सेठ भावे रिदंत तो, तो करी रिदंत के लिए थल के लिए कहा गया हाँ थल के लिए तो क्रा आदि को छोड़कर के आठ को छोड़कर के जितने धातु सबको लिट्टी सेठ क्रा आदि आठ धातु को धातु से इट कहाँ होगा लीट लकार तो नहीं होगा अन्य लकार में कहीं कुछ प्राप्त होता है लीट एक से आठ धातु से किसी को किसे ईट नहीं होगा थल में ईट का निषेध करने के लिए कितने सूत्र आया दो सूत्र अजंत के लिए क्या सूत्र और हलंत के लिए उपदेश त्वत ताश में अनिटे हो तो थल को निषेध करेगा अतित भारद्वाजी क्या कहते हैं थल में ईट नहीं होगा तास में अनिटी हो तो किन्तु रिदंत से रिदंत को छोड़ कर अन्य धातु से थल में ईटी हो जाएगा अभी थल में इटी विकल्प हो गया रिदंत को छोड़ करके रिद्धांत हो तो विकल्प होगा रिदंत हो तो थल की ईटी होगा रिदंत हो तो विकल्प होगा और रिदंत को छोड़ करके अजंत हो अकार हो तास में अनेट हो तो थल मीठ होगा विकल्प हो जाएगा अके आध आठ धातु को छोड़ देंगे तो थल मीट होगा बस मस में हाँ थल में लिट में लीट लगा रही लीट ही सेट भावित अभी क्षी धातु ऋदंत है क्या नहीं अजंत है नहीं, थल में निषेध हो गया नहीं अस्थ अच्छा आश्रो सूत्र से निषेध हो गया अरे तो से विकल्प हो जाएगा क्योंकि भारदाज मत हो जाएगा तो थल में विकल्प होगा बारद्वार मतिक अनुसार ईट हो जाएगा और प्रथम मत के अनुसार नहीं होगा दो रूप बनेगा इट करें तो क्षीर को गुण करना गुणा होगा किस तरह से कित नहीं हैं सूत्र से धातु संज्ञा नहीं है आर्धातु को तो है किंतु कित नहीं क्यों नहीं पीते पीते पीते नहीं होता तो कित हो जाता असम हाथ तो पर लेटे हैं साय असम गए खी धातु है, है? आगे। आगे। है? आगे। है। तो ना खी धातु में अंतु क्या है साय गे असम गे असम्य तो असंघात लेट किए थे अतुस अतुस में कि तो हो जाएगा असम गया असह्य तो लेट की तो हो जाएगा साय हो तो नहीं होता असाई होगा तो लिट कित ना तो कित अतुष्ट हो में होगा थल में होगा में थल में कित नहीं होगा ईट हो जाएगा गुण किस पक्ष में हो गया इट पक्ष में आज इट नहीं होने हो हाँ, पर, पर गुण होगा हाँ ईट पक्ष दोनों पक्ष गुण होगा ईट होता नहीं गुना से हो गुण होने बनेगा तो क्या बनेगा चिक्ष इित और गुण नहीं करेंगे तो गुण होगा ईट नहीं करेंगे तो शिक्षित गुण किस पक्ष में हुआ हाँ ईट एक पक्ष में हुआ एक पक्ष में ईट नहीं हुआ गुण गुण करेंगे तो ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा या? और ईट नहीं करेंगे तो शिक्षिय अतुस में गुण होगा नहीं हैं होगा हाँ किस सूत्र से शिक्षीय तु अम शिक्षीय फिर उत्तम पुरुष में न लुतम वाह वृद्धि हो जाएगी अशुनीति से तो क्या बनेगा शिक्षा ये वृद्धि नहीं तो गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा शिक्षा वस मस मीट होगा नित्य विकल्प नित्य गुण किस पर गुण होगा क्या रूप बनेगा शिक्षी ब शिक्षी म बोलो रूप बोलो शिक्षा पुस्तक में स्वरूप है क्या देखकर पढ़ना नहीं पुस्तक नहीं देख रहे बोलो शिक्षा शिक्षा तो क्या बोला शिक्षी अतु फिर बोलो शिक्षा जोर से बोलो जोर से शिक्षा ट में ईट होगा ना नहीं ईट प्राप्त है ताश को हैं प्राप्त नहीं आधे धातु को बड़ा दे प्राप्त है निश्चय तो कौन करेगा हैं और उसमें फिर विकल्प नहीं हुआ ऋतु भारद्वाज से और किसके लिए विकल्प करता है ठहल के लिए ताश में ईट होगा गुणा होगा किस तरह से क्या रू बनेगा क्षेत्र बोलो लेट में तिप्य गुण आदेश प्रति हो खेती ट में क्या तू छयानी में न तो होगा कौ सौ सौ क्या आगे अठ को पाउन बेवाई पी आठ में आएगा यी बनेगा क्या बनेगा छयाणी लंग लकार अक्षयत नहीं रु कर रु कर बोला प्रथम पुरुष भोजन क्या बनेगा अच्छा यन उन्ण तो ना नहीं प्राप्त है अटकवाम सत्र से प्राप्त है न तो क्यों नहीं होगा ऐपांत से वह पदारंत से विकल्प करेगा न पदांत से हाँ पदांत से, से? से निषेध हो जाएगा बिजली में क्या बनेगा तो गुना होगा या यासुड होगा बिजली में सुट होगा सब सब होगा या सूट के सकार कहाँ जाएगा लिंग सरोपण से लोता है अतो क्या आता किसने कहा आपने आपने कहा है आता देखो आता में तो हमें आ है या इ है ओ है आता अति या अतु ऐसा क्या है अतः अतः ये यद है ना अकारांत क्या भी होती है प्रथम किसका अतः का उचा में ठीक करने से आगे गलती नहीं होगी देखो पुस्तक देखो अतः है क्या क्या है क्या है फिर देखते देखकर बोलो हाँ क्या बोलो नहीं अतो लंबा करो अतो ये है छोटा कंसे हर्ष हो जाएगा क्या बोलेंगे क्या सो हाँ हाँ तो ये हो तो यो ये, ah, ये, ये, ये हो जाएगा एक वजन या में हाँ तो साकार नहीं रहेगा अरे बोलो खाइये थे ना तो खी है याशुट है? याशुट के या केते की गुण के सूत्र से होगा निषद के सूत्र से खी कर या अकृत सार्वधातु क्योर दीर्घ अजंतांग से दीर्घ यादु प्रत्यय न तो कृत सार्वधातु क्यो कृत प्रत्यय परे में हो सार्वधातुक हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा अन्य तो लग जाएगा अजंतों को दीर्घ करके यादि प्रत्यय हो यादि प्रत्यय याद है अजंता है तो दीर्घ हो जाएगा खी याद क्या बनेगा पूरा सौर रूप में बनेगा बोलो खी याद कार में तीप आठ धातु को चिले लूंगी चिलेच चिले है प्राप्त है अर्ध शीच्च धातु को सीट बढ़ा कौन निश करेगा एकाच उपदेशा तकार तो कोई अस्तिश्य प्रत ईट होगा छी के इकार को वृद्धि करने के लिए बदब्र जलंत से लग जाएगा हलन नहीं है क्या प्राप्त है yes. गुण प्राप्त है गुण प्राप्त है या नहीं किसू तो से हाँ उसके बाद करेगा सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु इगंतांग से वृद्धि स्यात परस्मी पदे सिचि इगंतांग है क्या सीधा तो वृद्धि परस में पदस्थी चे ई को आदेश प्रत्यय हो जाएगा अक्षय से क्या मानेगा बोलवागे से सुर्श अक्षय से सिच को हीट कितने स्थान में हुआ सीच को हिट मालूम यार नहीं कहीं भी नहीं हुआ दा तो और अस्तित्व प्रतीय सूत्र से हीट होगा में तीप में क्या रो बना ठीक है क्यारह की बुद्धि कहाँ हुई पूरा सब लुंगल पूरा अक्षय सीट सीप में क्या बनेगा अच्छा सी ही और ताम तम त यहाँ स्टू नाष्टु लोग जाएगा आदिश होने के बाद सिंच का होगा ताम तम तमें झल उ झल नहीं ले क्यों नहीं झल पर में नहीं हल्ला पर से कता है पहले झल चाहिए पहले झल नहीं अक्षय स्टम अक्षय स्टम अक्षय स्टम बनेगा अम में क्या बनेगा उत्तमपुर से क्वेश्चन में क्या अक्षय स्तम अक्षय स्म यह रहेगा अक्षय हाँ शुरू से बोलो अक्षय लिगिन लाइन में क्या बनेगा? अक्षय सत्य गुना हो जाएगा किस तरह से वृद्धि नहीं होगी हैं? गुण करने पर आदेश पत्र लगे या हाँ बोलो अक्षय सियाद गुप्पुर अक्षय धातु का लीट लकार बोलो लेखो जिस पक्ष में आया द, नहीं होता उस पक्ष का रूप लेखो जिस पक्ष में आय नहीं होगा उस पक्ष का, का रूप लेखो और आय पक्ष का प्रथम पुरुष से एक क्वेश्चन रूप लेखना प्रथम पुरुष से क्वचन जितने रूप बनेगा लेकर बाकी आय के बिना रूप लेखना आय होगा तो कितने रूप बनेगा लेख लेना बाकी सब आय प्रत्यय नहीं करके रूप लेखना नहीं लिट लिट किसका पूरा ठीक एक और एक किसका एक और कौन है कि किसका पूरा ठीक हुआ क्या पूछा था लीट लकार के रूप लिखना आयो के अभाव पक्ष में और प्रथम पुरुष से क्वेश्चन का रूप लिखना? प्रथम पुरुष क्वेश्चन है क्या क्या रूप लेखना चाहिए और चक्र तो चक्र लिखना चाहिए नहीं और लीट लकार रूप लो क्या बनेगा जुगोपा, जुगोपन